विष्णु जी की और शिव जी की धीरे धीरे वास्तविक स्वरूप होती है प्रार्थना हे सच्चिदानंद स्वरूप हे सर्वेश्वर हे ब्रह्म स्वरूप हे परमेश्वर हे ईश्वरों के ईश्वर महादेव देव सभी देवों का अधिष्ठान सभी ईश्वरों का ईश्वरी देने वाले आत्मदेव परमात्मा शिव दिव्य भगवान की वास्तविक महिमा ऐसे विष्णु भगवान के जले विष्णु थले विष्णु विष्णु पर्वतमस्तके ज्वालामाला कुले विष्णु सरो विष्णु मही जगत्र आप जल थल में हैं आप ईश्वरों के ईश्वर हैं तो आप जब भागवत पढ़ेंगे तो उसमें भगवान कृष्ण की स्तुति करते हैं ब्रह्मा जी आप अनादि अनंत हैं आप ईश्वरों के ईश्वर हैं सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति और परल आप ही से होता है तो सब तो बोलते ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं लेकिन ब्रह्मा जी बोलते प्रभु आपको नहीं जानते इसलिए लोग मेरा नाम लेते वास्तव में आप ही करते हैं तो ये भगवान का शुद्ध स्वरूप का वर्णन है मायावी स्वरूप में नन्हे मुन्ने सृष्टि करते हैं पालय और संहार लेकिन वो भगवान का वास्तविक स्वरूपा वर्णन करते जैसे शिव जी का पुराण पढ़ोगे तो शिव जी की उपासना करने वाले भगवान नारायण वो शिव जी पर कमल चढ़ाते थे तो सहस्त्र कमल दल चढ़ाते थे एक बार शिव जी ने परीक्षार्थ एक कमल हरण कर लिया तो अपना नियम निष्ठा में शिव भक्ति में इतने विष्णु भगवान तत्पर अपना नेत्र भी तो कमल है तो नेत्र निकालकर शिव जी को चढ़ा लगे तो शिव जी प्रकट हो गए और सुदर्शन श्रेष्ठ दर्शन की दृष्टि दी ज्ञान दिया अथवा तो सुदर्शन चक्र भेंट में दिया प्रसाद भगवान नारायण के पास सुदर्शन दिया हुआ है शिव जी का लेकिन वो ही नारायण जब कृष्ण होकर आते हैं तो शिव जी कैलाश पर्वत से चला महादेव आन खड़ा वो गोकुल में माई अपने बालक का मुखड़ा दिखा दे जोगी माँ ये भिक्षा में तो शिव जी कृष्ण को प्रणाम करते हैं शिव जी राम जी के दर्शन करने आते हैं तो राम जी शिव जी का सेतु बंध रामेश्वर की स्थापना करते हैं तो साधारण बुद्धि के आदमी चकित हो जाएंगे कि अब कौन बड़ा हो भगवान राम बड़े के तो शिव जी की उपासना करते तो भगवान शिव बड़े के वो तो कृष्ण के दर्शन करने जाते तो कृष्ण बड़े बढ़े कृष्ण तो सादीपनी गुरु के आगे में जाते सांदीपनी गुरु बड़े तो चांदीपनी कहते कि भगवान का ध्यान करो भगवान का बात मानो फिर वास्तव में बढ़ा को गरुड़ पुराण पढ़ोगे तो ये लगेगा कि गरुड़ और भगवान नारायण के बीच युद्ध हुआ था और गरुड़ का पराक्रम देख के भगवान नारायण प्रसन्न हो गए तो गरुड़ को कहा तुम कुछ दे सकते हो बोले हाँ बोलो मांग लो बोले तुम मेरे पास रहो मेरी सेवा में बोले अच्छा वरदान दिया तो गुरु की महिमा है विष्णु पुराण पढ़ोगे तो भगवान विष्णु की महिमा है शिव पुराण पढ़ोगे तो शिव जी बड़े हैं और बाकी सब देव उनके आशीर्वाद कृपा बात है देवी भागवत पढ़ोगे तो ब्रह्मा विष्णु महेश सब देवी के अधीन है देवी की कृपा से आदि शक्ति से सब शक्ति ले रहे हैं ऐसा देखेगा तो ये सब ऐसा का रहस्य क्या है रहस्य एकदम खुला है साफ है एक होता है कारण दूसरा होता है कार्य जैसे ये फूल है पांच भूतों का कार्य इसमें पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पांच भूत है तो कारण है पांच भूत कार्य है पुष्प कारण है पांच भूत कार्य है शरीर लेकिन शरीर को और पाँच भूतों को सत्ता देने वाला पर ब्रह्म परमात्मा है कारण और शरीर है उसका कार्य तो जब किसी देव की उपासना करते हैं तो उसके कार्य रूप शरीर की उपासना नहीं होती शरीर तो निमित्त होता है शरीर में छुपे हुए सच्चिदानंद परमात्मा कारण की उपासना होती है जैसे गुरु ब्रह्मा है गुरु विष्णु है तो ब्रह्मा में जो सत्ता है वो गुरु चेतन है जो विष्णु में सत्ता है वो गुरु है जो शिव जी में सत्ता है वो गुरु है और इन सब आकृतियों के बाद भी तो गुरु साक्षात पर तो गुरु को पर रूप में भजने से गुरु का ज्ञान होगा कि बेटा तू भी वही है तत्वसी तो अपने पर ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान होगा तो कार्य निमित्त है गुरु जी के कार्य रूप सरेगा विष्णु जी के शिव जी के और लेकिन हम उपासना करते हैं कार्य का निमित्त बनाकर कारण की तो उन देवों का अपना अपना बीज मंत्र है तो बीज मंत्र हमारे शरीर के इस स्थूलनी सूक्ष्म और कारण अवयवों पर ऐसे वाइब्रेशन ऐसे आंदोलन पैदा करता है कि हमारे जो अंदर छुपा हुआ सृष्टि का कारण तत्व है उसकी ऊर्जा हमारे मन में बुद्धि में और अन्य अवयवों में आती है। जैसे एरिया कोड अलग अलग होने से अलग अलग जगह रिंग बजती ऐसे ही इन देवताओं के मंत्र और ये देवता अपने अपने विभाग के अधिष्ठाता भी हैं। समुद्र में बड़वानल रहता है वो पानी से बुझता नहीं और पेट का जर्रा अग्नि से शरीर जलता नहीं ये क्या कम चमत्कार है कोई लेखता ऐसा गुरुजी ने मेरे को पढ़ाया नहीं तो मैं भी चाहता था कि गुरुजी जी कुछ ऐसा कर दें, कुछ हो जाए लेकिन गुरु जी ने ज्ञान दिया गया कुछ करने से क्या जो है उसी में देख के अपना उसके कारण को पहचान दो ये साक्षात्कार की रीत है कारण को सच्चा मानते तो दुख सुख सुख भय चोट कब डर लगेगा कारण को माना तो क्या है गहने टूटे तो क्या है सोना तो रहेगा घड़े फूटे तो आकाश तो रहेगा शरीर मर गया तो मैं तो हूं करोड़ों मौतें हो गई फिर भी मेरी तो मौत नहीं हुई लाखों बार जीवन में दुख आया फिर भी नहीं तो अभी आके क्या कर लेगा हजारों बार सुख आया टिका नहीं तो भी आके क्या कर लेगा मैं तो नित्य हूँ आने जाने वाला अनित्य है जो नित्य है वो कारण है और अनित्य है वो कार्य है तो इस शरीर के पहले भी तो मैं तो था शरीर के बाद भी मैं रहूंगा बचपन में भी मैं था बचपन तो बदल गया जीवानी में भी मैं हूं रोग में भी मैं था रोग चला गया शरीर तो मर जाएगा तो मैं तो नहीं मरऊंगा और जो मैं यहां से बोलते तो एक, एक थाली है तो एक चांद दिखेगा लाख थाली करोड़ थाली रख दो तो करोड़ चांद दिखेगा ऐसे एक अंतक है तो एक में मैं मैं मैं मैं आई प्लस आई प्लस आई बी मैं मैं मैं हम हम ब्रह्मास्मि वो हम ही है मैं मैं कर में। जिस मै की सत्ता से मेरी आंख देखती उसी मैं की सत्ता से मैं समो करती वही मैं की सत्ता गधे में साप में रंगती है फूलों में सुगंध बरसाती है वही सप्ताह है सप्ताह योग है खुली आंख समाधि इसको मनन करे इसी में टिके हो गया साक्षात्कार राजमार का राजमार्ग नेशनल हाईवे बाकी सब अपने अपने मान्यता के अलग अलग पंथ ठीक है वो सभी ये बात समझने की योग्यता तक है बस पूजा किया पाठ किया तीर्थ किया ये क्या वो चीज को पाने की सुनने की योग्यता तक जिसको ये ज्ञान अच्छा नहीं लगता या समझ में नहीं आता उसको फिर व्रत उपवास तीर्थ दान पुण्य करना चाहिए ताकि ये ज्ञान समझने की रुचि हो और सुनने का पुण्य मिले सुनने का अवसर मिले ये वो ज्ञान है इस ज्ञान को पाने के लिए हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धि नवनिधि थी फिर भी राम जी की सेवा की और राम जी ने यही तत्व ज्ञान दिया हनुमान जी जब हनुमान को हजम हो गया तो अनु जी ने पूछा अब मैं कैसा लगता हूं जगत दृष्टिया सेवक को हम स्वामी तव तो, ईश्वर दृष्टिया ईश्वरो तुम तो जीवो अहम तत्व दृष्टिया सोहम तवो अहम जो आप हैं वो मैं हूं कारण की दृष्टि से व्यवहार में आप स्वामी हमें सेवक हो सृष्टि में आप ईश्वर है मैं जीव तत्व से तो जो ईश्वर में है वही जीव में है जीव का शरीर और ईश्वर का शरीर में बदलाव है वास्तव तो में आप और हमें कई राम जी ने गले लगा दिया हनुमान जी को मेरे स्वरूप हो गए ऐसे गुरुदेव कहते अब तो मेरा रूप हो गया तब वो साक्षात कर काम पूरा ऐसा सुन के थोड़ा आनंद आया ठीक है ये उसमें पूरा टिक जाए परमात्मा ही मिलता बाकी कुछ नहीं मिलता मिलने का बहस होता है मुझे ये मिल गया ये मिल गया जैसे स्वप्न में होता है ये मिला ये मिला आँख खुली तो कुछ नहीं ऐसे जीवन भर धोखा तो खाते ये मिला ये मिला आँख बंद हुई तो कुछ नहीं क्या मिला ये डिग्री मिली ये फलाना मिला मैं ये प्रमोशन मिला ये फलाना मिला डीगणा मिला जिंदगी भर जख मारो ज़रा सा बंद हुई तो सब गया स्वप्न तो में ये मिला ये मिला ये बिछड़ा ये चला गया ये मिला हाँ खुली तो चला गया भी जूठा और मिला वो भी जूठा ऐसे ही, ही तो जो खोया वो भी जूठा और पाया वो भी जूठा हास्तव में परमात्मा ही पाया जाता है दूसरा कुछ पाना भ्रांति ये पा लिया ये पा लिया ये पा लिया थोड़े दिन के लिए ईश्वर ही पाना होता है और कोई चीज मिलती नहीं और तो धोखा मिलता है मिले हुए का भास होता है प्रतीति होती है ईश्वर की प्राप्ति होती है और दुनिया की प्रतीति होती है प्रतित्वा के फूल मेरे फूल तो पांच भूतों के उसमें ही जा रहे हैं प्रतित्वा ध्वा के हार मेरा है लेकिन जिधर का है उधर जा रहा है बेटा मेरा है जिधर का है मौत पांच भूतों का उधर जा रहा मकान मेरा है, है जिधर का है उधर ही जा रहा शरीर मेरा है जिधर का है उधर ही जा रहा प्रतिथि है प्राप्ति तो ईश्वर की होती है प्रतिथि संसार की होती है प्रती नश्वर की होती है नश्वर की प्रतीति को मूर्खता से हम प्राप्ति समझते हैं और जो सदा प्राप्त है उसका पता नहीं जो सदा प्राप्त है वो परमात्मा है जो प्रतिथि हो संसार है तो संसार प्रतीत होता है मिल गया मिल गया लेकिन रहता नहीं परमात्मा प्रतीत नहीं होता परमात्मा ही आपके साथ रहता है मरने के बाद भी आपका चेतन परमात्मा ही आपके साथ रहता है स्वर्ग में जाते हो तो नर्क में जाते हो तो नींद में जाते हो तब भी भी परमात्मा ही तो साथ में रहता है पत्नी कब तक साथ में सर्व पशु रूप आये नव पक्षी रूप आये नम तो अपने चिंतन करने वाले का पक्ष लेता है इसलिए दो पंख वाले प्राणियों का नाम पक्षी रख दिया तेरी याद के लिए ऋषियों ने तू सब कुछ देखता है हृदय में पुण्य करे तो भी देखता है पाप करे तो भी देखता है चिंता करे तो भी देखता है निश्चिंत रहे तो भी देखता है पश्च्य तुम सब देखते हो पश्चि तुम पश्चिम सर्व इसलिए तुम्हारा नाम पशु है प्राणियों का नाम पशु रखा है ताकि भगवान याद आए पशु देखने वाला है तू इसमें भले बुद्ध दिखा लेकिन सब देखने वाला है पश्चिदी पशु पक्ष लेने वाला इसलिए तू पक्षी है ये प्रभु तू पक्षी है ये प्रभु तू पशु है हे प्रभु तू मनुष्य है मन से संबंध जोड़ने की शक्ति रखता है हे प्रभु तू गुरु है आपके ज्ञान को मिटा कर ज्ञान देता है अचल पद में टिकता है इसलिए तू गुरु है तू कृष्ण है सबको कर्षित करता है आनंद के लिए आकर्षित करता है और आनंदित करता है प्रभु तू राम है सब चीजों के रोम रोम में बसा है प्रभु तु शिव है कल्याण स्वरूप है तू इसलिए तू शिव विश विश्वधर भी तेरे आगे अमृतमय हो जाते विशिला स्वभाव हो जाते है प्रभु तू गणपति है इंद्रियो गणों का तू पति है तू गणपति है बस प्रत प्रभु प्रभु ही है बस तो आपका अंत गण प्रभुमय हो गया प्रभु को बका हेरे बन खोजन जाए सर निवासी सदा आले पातो रे संग वो तो है तेरा आत्मा प्रभु जैसे तिलों में तेल चकमक में आग त्यू ही तेरा रब है जाग सके तो जाग जैसे मेहंदी बीच में लाली रही छुपाए लाली मेरे लाल की जित देखू लाल लाली देख मैं, मैं भी गई हो गई निहाल खुशहाल तेरी लाली कैसी तेरी लीला कैसी गुरु बनकर उपदेश देना शिष्य बनकर शांति भु मेरे, मेरे देव माए गॉड और माए साल और माए गुरु मेरे परमात्मा ऋषियों के हृदय में पूरी प्रकाश देता विज्ञानियों को साइंस में सफलता तो देता है ये मुसलमान है ये हिंदू है ये नफरत की वृद्धि अंत कर्ण में है हिंदू में मुसलमान में ईसाई में तो ही तो हैडीज यू माय गॉड यू एनी सब तो ही सब जगह तो ही जय जगत के ईश्वर तुम ही कारण रूप भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे भक्त कार्य में तो संकट है क्षण में दूर कर संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश वो एक अगोचर गो माना इंद्रिया इंद्रियों से न दिखने वाले एक ही हो अनेक रूपों में तुम हो एक अगोचर सबके प्राण पति तुम्हारी सत्ता से प्राण चलते होते किस विध मिलू यार, तुमको मैं कुमति मेरी मती संसार के सच्चाई में लग गई जो नहीं है आकृति किस विध मिलू आपको किस विदू सुविध मिलो विषय विकार मिठाओ विषय विकार है तो मिलने की योग्यता मारी गई पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की से